श्रीगोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीगोपी तापहार काय नमः। उपनिषदों में आया है, सर्वम् खलु इदम् ब्रह्म, अर्थात् कण-कण में प्रभु व्याप्त हैं। नारायण सब जगे विराजमान हैं। फिर जहन में एक बात उठती है कि जर्रे-जर्रे में तू है, तो ये मंदिर मस्जिद कलीसे क्यों हैं? जब प्रभु हरेक कण में विराज � आप श्री नारद जी को आज्ञा कर रहे हैं, मत भक्ताह यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, कि हे नारद, जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं, मैं वही हूँ।